शो टॉक, दीपक बारा नाम का नंबर एट दूसरा प्रश्न मुझे आपकी बातें बहुत रसपूर्ण लगती हैं लेकिन मैं रंगमंच का अभिनेता होने के नाते अभिनय कला की गहराई में जाना चाहता हूं इसलिए सन्यास के लिए मेरी अभी तैयारी नहीं है और न ही मैं केवल एक गहरे रंग में सीमित होना चाहता हूं मैं रंग बिरंगे वस्त्रों में रुचि रखता हूँ क्योंकि जीवन भी तो रंग बिरंगा है इंद्रधनुषी है क्या मैं बिना आपका सन्यासी हुए समय समय पर आपके दर्शन को आ सकता हूं नितिन चौधरी पहली तो बात अगर सच में ही मेरी बातें तुम्हें रसपूर्ण लगती हैं तो बिना पिए कैसे बचोगे रस को कोई देखता थोड़ी पीता है रस को तो पीकर ही स्वाद लिया जा सकता है ऐसी बहती रहे नदी और तुम प्यासे किनारे खड़े रहो और नदी बड़ी रस भरी लगे मगर क्या होगा तुम्हारी प्यास तो ना बुझेगी तुम्हें नदी में उतरना पड़ेगा सन्यास कुछ और नहीं नदी में उतरना है बुद्ध ने तो सन्यास के लिए जो शब्द उपयोग किया है दीक्षा के लिए वह शब्द ही ऐसा है कि उसका अर्थ होता नदी में उतरना श्रोतापन्न स्रोत में उतर जाना दीक्षा को बुद्ध ने कहा है स्रोतापन्न जो व्यक्ति नदी में उतर आता है मगर उतने से ही काम नहीं होता है नदी में भी उतर कर तुम खड़े रहो तो भी प्यासे ही रहोगे इसलिए तो कहते हैं घोड़े को नदी तक ले जाया जा सकता है मगर पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। क्या करोगे तुम तुम तो नदी में उतर के खड़े हो गए तो भी नदी तुम्हारे कंठ तक नहीं पहुंच जाएगी तुम्हें अंजलि बनानी पड़ेगी हाथों की तुम्हें झुकना पड़ेगा तुम्हें नदी से पानी अपने हाथों में भरना पड़ेगा तुम्हें पानी को अपने कंठ तक ले जाना पड़ेगा तब प्यास बुझेगी सन्यास कुछ और नहीं है सिर्फ तुम्हारे झुकने का एक आयोजन है कोई गैरिक वस्त्रों से थोड़ी सन्यासी होता है यह तो केवल तुम्हारे झुकने की एक सूचना है अगर तुम तो मेरी बात मान के कपड़े भी नहीं बदल सकते तो क्या खाक और बदलोगे तुम कहते हो मेरी रुचि तो रंग बिरंगे वस्त्रों में अगर तुम्हारी रुचि मेरे साथ जुड़ के इतना भी बदलने को राजी ना हो तो फिर और दूसरी बातों में तो बहुत अड़चन आ जाएगी फिर आगे तो और बड़े मामले उठेंगे जहां और बहुत सी बदलाहटें करनी होगी ये कपड़े से तो सिर्फ शुरुआत तुम्हारी अंगुली पकड़ना है और कुछ भी नहीं और अंगुली हाथ में आ गई तो पहुंचा भी आ जाएगा मगर अगर तुम उंगुली ही न पकड़ने दो तो पहुंचा हाथ में नहीं आ सकेगा और ये तुमसे किसने कहा कि जीवन रंग बिरंगा है अभी तुमने जीवन जाना कहा जीवन को ही जान लो फिर सन्यास की कोई आवश्यकता नहीं जीवन को जानने की ही विधि तो सन्यास है और मेरी बात है, तुम्हें रस भरी लग रही इसलिए लग रही कि अभी तुमने जीवन नहीं जाना है इसलिए तो जीवन के संबंध में जो मैं कह रहा हूं वो तुम्हें तो रस भरा लग रहा है अगर जीवन को ही जान लोगे तो बातों में फिर क्या रखा है कबीर और फरीद मिले दो दिन साथ रहे दोनों चुप रहे बोले ही नहीं और जब फरीद के शिष्यों ने पूछा और कबीर के शिष्यों ने कबीर से पूछा क्या आप बोले क्यों नहीं दोनों चुप क्यों रहे हम बड़े आतुर थे सुनने को तो फरीद ने कहा हम बोलते क्या जो मैं जानता हूं उसे वे भी जानते जिस जीवन को मैंने चखा उसको उन्होंने भी चखा अब कहना क्या है कबीर से पूछा कबीर ने कहा क्या तुम पागल हो क्या बोल के मैं सिद्ध करता कि मैं अज्ञानी हूं तुम्हारे सामने बोलता हूं क्योंकि तुमने जीवन को नहीं जाना इसलिए जीवन की तुम्हें कुछ खबर देनी मगर फरी से क्या बोलना है हम तो दोनों एक ही तट पर बैठे हम तो दोनों एक ही जगह है बोलने को क्या बचा है अभी तुमने जीवन जाना नहीं और अगर तुम जीवन जानोगे तो तुम चकित होगे कि जीवन का रंग शुभ्र है सफेद है रंग बिरंगा नहीं ये तो जीवन जब खंडित होता है तो रंग बिरंगा होता है जैसे सूरज की किरण तो सफेद होती सूरज की किरण को जब हम कांच के टुकड़े प्रिज्म में से गुजारते तो वह सात रंगों में टूट जाती ऐसे ही इंद्रधनुष बनता है इंद्रधनुष हमेशा नहीं बनता तुमने ख्याल किया इंद्रधनुष बनने के लिए खास परिस्थिति चाहिए वह परिस्थिति यू होनी चाहिए वर्षा के दिन हो ताकि हवाओं में जल के छोटे छोटे कण तैर रहे हो फिर आकाश में बदलियां ना हो सूरज निकला हो या कम से कम बदलियों के बीच से सूरज झांक रहा हो ताकि सूरज की किरणें हवा में लटकी हुई छोटी छोटी बूंदों को पार कर सके वे बूंदे प्रिज्म का काम करती उन बूंदों से जैसे ही सूरज की किरण पार होती साठ टुकड़ों में टूट जाती इस तरह इंद्रधनुष बनता है इंद्रधनुष होता नहीं तुम अगर जाओगे वहां तो कुछ भी ना पाओगे अगर मुट्ठी बांधोगे तो सिर्फ हाथ गीला हो जाएगा और कुछ भी नहीं कोई रंग हाथ ना लगेगा जीवन इंद्रधनुष नहीं है जीवन तो शुभ्र किरण इसलिए महावीर ने ध्यान की परम अवस्था को शुक्ल ध्यान कहा है शुभ्र वहां सब सफेद हो जाता है वहां कोई रंग नहीं बचता ध्यान रखना सफेद कोई रंग नहीं है सफेद सब रंगों का स्रोत है और सब रंगों का अंत भी प्रारंभ भी और समाप्ति भी आदि भी और अंत भी सफेद पहले है और सफेद बाद में और बीच में सब रंगों का झमेला है तुम जब कहते हो मेरी रंगों में रुचि है तो उसका अर्थ है अभी झमेले में रुचि है अभी इंद्रधनुष में रुचि है मतलब अभी झूठ में रुचि है अभी झूठ प्यारे लगते हैं इंद्रधनुष बिल्कुल झूठी चीज है किरण सत्य है इंद्रधनुष तो किरण का टूट जाना है विकृत हो जाना है खंडित हो जाना जिस दिन तुम जीवन को जानोगे उस दिन तो तुम पाओगे कि जीवन शुक्ल है सफेद है शुभ्र कोई रंग नहीं है सारे रंग खो जाते हैं और तुम कहते हो कि मैं रंगमंच का अभिनेता होने के नाते अभिनय कला की गहराई में जाना चाहता हूं इसलिए सन्यास के लिए मेरी अभी तैयारी नहीं तो तुमने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं समझी मैं तो कह ही ये रहा हूं कि सन्यास का अर्थ है अभिनय की कला अगर तुम्हें सच में अभिनेता होना है तो संन्यासी के अतिरिक्त तुम कहां अभिनय सीखोगे ये जो मैंने अभी तुमसे बात कही छांदोग्य के सूत्र पर इसका अर्थ साफ कि जीवन को अभिनय की तरह देखो तुम साक्षी रहो जीवन के साथ तादात्म ना कर लो जैसे रामलीला में कोई राम बना तो राम नहीं बन जाता जानता है कि ये तो सिर्फ अभिनय कर रहा हूं मैं तो वही हूं जो हूं कोई धनुष बाण लेके आ गया हूं तो कोई राम नहीं हो गया के पीछे सीता मैया चल रही है और उनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं तो मैं कोई राम हो गया वो जानता है ना सीता मैया सीता मैया जहां तक तो मैया होगी ही नहीं कोई भैया होंगे मुछे मुछे मोड़ा के रंग रोगन करके खड़ा कर दिया होगा भलीभांति जानता है कि भैया है कोई सीता मैया नहीं एक आदमी राम बना उसके मित्रों ने उससे पूछा बाद में कि और सब तो ठीक है लेकिन एक बात तो बताओ यार कि रामचंद्र जी और सीता मैया के बीच कोई शारीरिक संबंध हुए थे कि नहीं क्योंकि रामलीला में उसका कोई उल्लेख ही नहीं आता ये तो पता चलता है कि गर्भवती हो गई मगर गर्भवती होने के पहले क्या हुआ है? इसका तो कुछ पता ही नहीं चलता कब गर्भवती हो गई उस आदमी ने कहा भाई मुझे पता नहीं कि असली राम ने सीता मैया के साथ कोई शारीरिक संबंध किए थे कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं मगर मैंने किए ये मैं तुम्हें बता देता हूं कि वो जो सीता मैया बनी है गर्भवती हुई कि नहीं मुझे पता नहीं वो भगवान जान राम ही जान मगर मैंने नहीं छोड़ा अब रामचंद्र जी ने छोड़ा कि नहीं वो वो समझे राम तुम बने तो राम नहीं हो गए हो सिर्फ अभिनय कर रहे हो अभिनय का अर्थ ही है कि तुम्हें साक्षी रहना है और वही तो सन्यास है सन्यासी इस पूरे जगत को अपनी मंच बना लेता है यह पूरा जगत उसके लिए लीला हो जाती उठता है बैठता है काम करता है लेकिन अब उसे किसी भी काम में तादात्म नहीं वो किसी काम में अपने को जोड़ नहीं लेता भीतर अलग थलक बना रहता है और यही तो अभिनय की आधारशिला है कि तुम भीतर अलग थलक बने रहो प्रेम दिखलाओ क्रोध दिखलाओ दुख दिखलाओ और भीतर अलग थलक बने रहो मेरे गांव में रामलीला होती थी तो मुझे रामलीला देखने में बहुत उत्सुकता नहीं थी मुझे उत्सुकता रहती थी पर्दे के पीछे क्या हो रहा क्योंकि मेरी हमेशा से उत्सुकता पर्दे के पीछे क्या होता उसी में पर्दे के बाहर तो सब ठीक है तो मैं पर्दे के पीछे वो जो गांव के मैनेजर थे रामलीला के वो कहें कि तू भी अजीब है सारा गांव बाहर बैठा है और तुझे क्या पड़ी कि तू पर्दे के पीछे बैठता मैंने कहा मुझे यही देखना आपको कोई ऐतराज नहीं मुझे कोई एतराज नहीं बैठ तू देख तुम्हें बैठ रहा था कोने में देखता रहता वहां मैंने जो जो गजब दृश्य देखे वो जो पर्दे के सामने बैठे उन्होंने तो देखे नहीं वो चूक ही गए वहा मैंने देखा कि सीता मैया बीड़ी पी रही अरे मैंने कहा गजब हो गए सीता मैया बिड़ी पी रही मैंने वहां देखा कि रामचंद्र जी हनुमान जी को चाय पिला रहे हद हो गई मैंने वहां देखा कि रामचंद्र जी और रावण एक ही प्लेट से भजिया खा रहे हैं असली चीज मैंने देखी वो जो पर्दे पे चलता है वो कुछ और ही है वहां धनुष वाण खिंचे हैं और एकदम युद्ध चल रहा है और कोई कल्पना कर सकता है कि रामचंद्र जी और रामानंद जी एक ही प्लेट में भजिया खा रहे पहले तो भजिया खाए रामचंद्र जी यही कल्पना नहीं आती रामचंद जी भजिया का क्या संपद भीतर तो वे भी फिर भी जानते होंगे पर्दे में जाकर मंच पर जाके सिर्फ एक अभिनय है सन्यासी पूरे जीवन को अभिनय बना लेता है इसलिए सन्यास से बड़ी कोई अभिनय की कला सीखने का उपाय नहीं हो सकता अगर नितिन चौधरी सच में ही तुम रंगमंच के अभिनेता होना चाहते हो तो, तो तुम्हें सन्यासी हो ही जाना चाहिए तो मैं तुम्हें रंगमंच का ही अभिनेता नहीं जीवन के सारे मंच का अभिनेता बना दूंगा इसलिए तो मैं अपने सन्यासी को नहीं कहता कि तू जंगल भाग जा जरूरत नहीं भागने की अभिनय है ये सब तो भागना कहां है भागने की जरूरत क्या है जो भागता है वो तो गंभीरता से ले रहा है वो तो समझ रहा है कि यहां रहूंगा तो फंस जाऊंगा अगर यहां रुका तो अटक जाऊंगा अभी उससे साक्षी भाव नहीं जन्मा नहीं तो जंगल किस लिए जाएगा जंगल सिर्फ मूढ़ जाते जिनको बोध नहीं है वो जाते त्याग केवल बुद्धू करते एक तो भोग का चक्कर था फिर त्याग का चक्कर शुरू होता है और त्याग का चक्कर और भी बड़ा चक्कर उसमें जो पड़ा वो बिल्कुल घन चक्कर हो जाता भोगी काफी चकरा देता है कुछ बचा होता थोड़ा बहुत तो वो योग चक्रा देता है मेरे सन्यासी को भोगी से त्यागी नहीं होना है अगर वो त्यागी है तो भी उसे साक्षी होना है अगर वो भोगी है तो भी उसे साक्षी होना है वो कहीं से भी आए किसी दिशा से उसे एक ही काम करना है साक्षी होना है चाहे वो दुकान करता हो चाहे दफ्तर में काम करता हो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे अभिनेता हो चाहे वैश्या हो चाहे महात्मा हो कुछ भेद नहीं पड़ता सन्यास की प्रक्रिया एक है वैश्या के लिए अलग और संतों महंतों के लिए अलग ऐसा नहीं प्रक्रिया एक है इसलिए मैं कहता हूं कि वैश्या वैश्या रहते हुए भी परम मोक्ष को उपलब्ध हो सकती सिर्फ साक्षी भाव और क्या अर्चन है मैं तो ऐसा अनुभव करता हूं कि शायद वैश्या पत्नी से जल्दी साक्षी भाव को उपलब्ध हो सकती क्योंकि पत्नी को तो आग्रह होता पति पर कि मेरा वैश्या को तो क्या आग्रह हो सकता है कोई उसका नहीं ये पति रोज बदल जाते हैं वहां कोई पति नहीं तो मेरे का सवाल नहीं मैं तो कहता हूं कि वैश्या को कोई अड़चन नहीं है मोक्ष पाने में सहज सुविधा है अभिनेता को भी सुविधा है ज्यादा सुविधा है बजाय तुम्हारे संतों महात्माओं के, क्योंकि संत महात्मा तो बड़े अकड़ जाते बड़े जकड़ जाते किसी ने मुंह पट्टी बांध ली तो मुझसे कहो कि मुंह पट्टी छोड़ दो तब तुम्हें पता चलेगा किसने संसार छोड़ा कि नहीं कहता संसार छोड़ दिया मुंह पट्टी छोड़ नहीं सकता क्या खाक संसार छोड़ा होगा मुंह पट्टी नहीं छोड़ सकता एक चार इंच का टुकड़ा बांधे हुए मुंह पर उसको छोड़ नहीं सकता है। और संसार छोड़ आया गजब का त्याग है मैंने आचार्य तुलसी से यही कहा कि आप मुंहपट्टी छोड़ दो मैं समझ लूंगा कि आप त्यागी का क्या कहा मुंहपट्टी कैसे छोड़ी जा सकती अरे मैं तेरा पंथी साधु हूं सात सौ साधुओं का आचार्य मुंह पट्टी कैसे छोड़ सकते? मैंने कहा अगर मुंहपट्टी नहीं छोड़ सकते तो क्या छोड़ा होगा अभी मुंह पट्टी के प्रति भी साक्षी भाव नहीं तो इतने विराट संसार के प्रति क्या साक्षी भाव होगा मेरे देखे अभिनेता ज्यादा कुशलता से सन्यासी हो सकता है क्यों क्योंकि उसका अभिनय रोज बदल जाता है कभी राम बनता है कभी रावण बनता है जब जैसी जरूरत हो जाती कभी तो एक ही साथ एक ही नाटक में दो दो तीन तीन काम भी करने पड़ते जैसी जरूरत पड़ जाए कभी कोई अभिनेता बीमार पड़ जाता तो उसका भी काम उसको कर देना पड़ता है और नाटक तो रोज बदलते रहते आज इस नाटक में काम कर रहा है परसन दूसरे नाटक में काम कर रहा है कभी कालिदास के नाटक में है कभी भवभूति के ना, नाटक में है कभी बाणभट्ट के नाटक में है नाटक बदलते रहते तो किसी से तादात्म्य नहीं हो पाता जो आदमी जिंदगी भर एक ही दुकान पर बैठा रहा स्वभावतः तादात्म्य हो जाएगा लेकिन रोज दुकान बदलती रहे तो कैसे तादात्म्य होगा कभी सराफी की दुकान पर बैठ गए कभी कपड़े की दुकान पर बैठ गए कभी मिठाइयों की दुकान पर बैठ गए तो वो क्या समझेगा अपने को मैं मिठिया हूं शराफ हूं क्या समझेगा पकड़ने की सुविधाएं नहीं मिलेगी धार बहती ही रही रोज चीजें बदलती ही रही इस बदलावट की दुनिया में वो कैसे कुछ पकड़ेगा अभिनेता किसी और दूसरे धंधे की बजाय ज्यादा कुशल सन्यासी हो सकता है और इससे उल्टा भी सच है स्वभाव था कि सन्यासी जितना कुशल अभिनेता हो सकता उतना कोई दूसरा नहीं हो सकता है क्योंकि उसने तो जीवन को ही अभिनय बना लिया उसका तो तादात्म कहीं भी नहीं है अब मंच में और जीवन में उसे कुछ फर्क ही नहीं उसकी अभिनय की कला बड़ी सहज और स्वाभाविक हो जाएगी कृत्रिम नहीं होगी और वही तो महान कलाकार का लक्षण कि कला स्वाभाविक हो सहज हो हो नितिन चौधरी अगर सच में ही तुम गहराई में जाना चाहते हो अभिनय कला की तो मैं तुम्हें वो गहराई सिखा सकता हूं कोई और तुम्हें सिखा भी नहीं सकेगा क्योंकि या तो यहां भोगी है और या यहां त्यागी मैं दोनों नहीं मेरे लिए दोनों अभिनय कुछ भेद नहीं पड़ता तुम किस तरह का अभिनय करते हो संत महंत बने हो चोर लुटेरे बने हो कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम जो भी कर रहे हो इतना भर ध्यान रहे कि मैं सिर्फ दृष्टा हूं मगर भूल जाता है भूल भूल जाता है जरा सी कोई घटना घटती और हम भूल जाते ऐसा हुआ एक नाटक हो रहा था और बंगाल के बहुत बड़े विद्वान ईश्वरचंद विद्यासागर प्रमुख अतिथि थे नाटक देखने के लिए मगर सज्जन आदमी थे सच्चरित आदमी थे बड़ी नीति का उनको आग्रह था नाटक में एक ऐसी घटना आती है कि एक लफंगा बिना लफंगों के तो कोई कहानी होती नहीं अच्छे आदमियों की जिंदगी में कहानी क्या खाक होती कहानी के लिए बुरा आदमी चाहिए बुरे आदमी की जिंदगी में कुछ होता है बताने लायक कहने लायक उसमें कुछ रस जगाने की क्षमता होती तुम अच्छे आदमी की जिंदगी पे कोई कहानी बनाओ चलेगी ही नहीं कोई देखने नहीं आएगा तुम्हारा है ही क्या एक महात्मा जी बैठे तंबूरा बजाते रहते कभी उपवास कर लेते आखियां हरिदर्शन की प्यासी गाते रहते कब तक जनता थोड़ी देर में कभी भी है कुछ और भी होने तो आंखियां हरिदर्शन की प्यासी वो तो समझे मगर हमारी आंखियां भी प्यासी हैं। कुछ और भी दिखलाओ कुछ नाटक चेटक होने तो ये क्या कर रहे है ये तम्बूरा कब तक बजेगा पिटाई हो जाएगी संत महात्मा की जनता निकाल बाहर कर देगी घटो यहां से भागो अगर यही तुमको करना है तो नाटक किस लिए कर रहे नाटक में तो कुछ बुरा आदमी चाहिए बुरे आदमी की जिंदगी में कहानी होती कहानी में होते अचंभे होते चमत्कार होते तो एक लफंगा एक स्त्री के पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो के पड़ा हुआ है जब कोई पड़ता ही तो हाथ धो के ही पड़ता है अरे फिर पीछे क्या हाथ धोने पहले हाथ धो ली। इसलिए तो कहते हैं हाथ धो के पड़ना ईश्वर चंद्र को बड़ा गुस्सा आने लगा नैतिक आदमी उनको बड़ा कष्ट होने लगा वो बड़े बेचैन हो गए पसीना पसीना हो गए और वो आदमी तो इस तरह सता रहा उस स्त्री को और एक ऐसी अवस्थाई आई कि स्त्री एक जंगल से गुजर रही और उस आदमी ने उसको जंगल में पकड़ लिया बस फिर ईश्वर चंद ने आओ देखा ना ताओ उछल के चढ़ गए मंच पर निकाल लिया जूता लगे पीटने उस अभिनेता को जनता तो और भी हैरान हो गई नाटक देखने आई थी मगर इतना गजब का नाटक हो जाएगा ये नहीं सोचा था ये तो नाटक में एक नया नाटक हो गया एक दफुल तो की सांसें बंद हो गई आंखें अटकी रह गई जो सो गए थे वो भी जग गए कि वो क्या रहा है कि दर्शक भी भाग ले रहे हैं और साधना भाग नहीं ले रहे जूते चला रहे हैं और ईश्वर चंद जिनसे आशी नहीं हो सकती थी कि जूता चलाएंगे मगर उस अभिनेता ने गजब किया उसने वो जूता उनके हाथ से ले लिया अपने सिर लगा लिया उसने मारा जूता ठीक से पानी पानी कर दिया उसने विद्यासागर को और उसने जनता के सामने घोषणा की कि आप परेशान ना हो ये मेरे लिए बड़े से बड़ा पुरस्कार है ये इस बात की सूचना है कि विद्यासागर भूल गए कि मैं केवल अभिनय कर रहा हूं और यही तो अभिनेता के लिए सौभाग्य कि जनता भूल जाए कि वो अभिनय कर रहा है जनता को ऐसा लगने लगे कि जो हो रहा वो सच हो रहा है और जनता को ही नहीं ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे आदमी को लगा ये जूता मैं वापस नहीं दूंगा ये मेरा प्रमाण पत्र है इसको मैं संभाल के रखूंगा इससे बड़ा प्रमाण पत्र मुझे जीवन में दूसरा नहीं मिला जरा सोचो कि ईश्वरचंद सागर पर क्या गुजरी होगी ठंडा पसीना छूट गया बैठ गए कोटे पेटे जाके बैठ अपने सोफा पे मारे जूते मगर खा गए जूते ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर सिर्फ पंडित हैं इनसे तो कहीं ज्यादा संयस वो अभिनेता था उसने जूते की मार को भी अभिनय के ढंग से लिया वहां भी साक्षी भाव रखा उसने उस दुर्घटना को भी एक प्रीति कर रूप दे दिया उसने उसमें कष्ट नहीं माना सम्मान समझा बात को ऐसा मोड़ दे दिया ईश्वरचंद विद्यासागर तादात में पड़ गए वो भूल ही गए कि नाटक है। नितिन चौधरी अगर सच में ही अभिनय कला की गहराई में उतरना है तो सन्यास तुम्हें वे कुंजियां दे देगा जो किसी और तरह से उपलब्ध नहीं हो सकती क्योंकि सन्यास कुछ है ही नहीं जीवन को अभिनय के ढंग से जीने की कला और तुम कहते हो मैं गैर वस्तु में सीमित नहीं होना चाहता हूं तुम्हें पता नहीं बिना अनुभव के कह रहे हो गैरिक वस्त्रों में तुम तो मेरे सन्यासियों को में देखते हो तो तुम मेरे सन्यासियों से ज्यादा स्वतंत्र व्यक्ति पृथ्वी पे कहीं पा सकते हो तुम्हारे रंग बिरंगे वस्त्र सीमा है यूं कहो कि अपनी सीमा से नहीं छूटना चाहते मेरा सन्यासी तो बिल्कुल मुक्त है गैरिक वस्त्र सिर्फ उसकी उद्घोषणा है कि वो मेरा सन्यासी और कुछ भी नहीं इस बात की उदघोषणा है कि वो मेरे साथ जुड़ने को राजी बस और कुछ भी नहीं उसके प्रेम की घोषणा है और तुम जितना मेरे सन्यासी को रंग विरंगा पाओगे उतना तुम अपने को नहीं पाओगे तुम्हारा रंग बिरंगापन कपड़ों तक ही रह जाएगा मेरे सन्यासी के कपड़े तो एक रंग के लेकिन उसकी आत्मा बहुत आयामों में फैल गई मैं तो जीवन के सारे आयाम को स्वीकार करता हूं मैं निषेधात्मक नहीं हूं मैं किसी चीज का विरोध नहीं करता जीवन को जितने आयाम मिले उतनी समृद्धि होती जितने तुम सृजनात्मक हो जाओ उतनी जीवन में समृद्धि होती उतने जीवन में भीतर के खजाने खुलते लेकिन तुम ये मत सोचना कि रंग बिरंगे कपड़े पहनने से तुम्हारे जीवन में वैविध्य हो जाएगा तुम तो मुझे याद दिलाते हो सरदार विचित्र सिंह की और तुम दिल्ली में रहते हो सो सरदारों के बहुत करीब ही समझो लोग कहते हैं दिल्ली दूर नहीं है वो कोई सरदार नहीं काओ। और सब जगह से तो दूर है बस पंजाब से दूर नहीं सरदार विचित्र सिंह सूट बनवाने दर्जी के पास गए और दर्जी से बोले ऐसा करो एक टांग तो ढीली बनाने और एक बिल्कुल चुस्त दर्जी ने कहा कि बहुत कपड़े सीते सीते जिंदगी बीत गई मैं ही नहीं मेरे बाप भी यही करते थे उनके बाप भी यही करते थे पीढ़ियों से हम यही धंधा कर रहे हैं मगर आप गजब के ग्राहक आए अरे कोई आता है कि ढीला बनाओ समझ में आता, कोई आता है कि चुस्त बनाओ, मगर तुमने तो गजब कर दिया तुम विचित्र आदमी ये कौन सा फैशन की मोरी ढीली और एक मोरी बिल्कुल चुस्त विचित्र सिंह का तुम समझे नहीं मैं विविधता में विश्वास करता हूं अरे क्या एक फैशन करना जब दो फैशन एक साथ हो सकती हैं, तो एक टांग पर एक फैशन दूसरी टांग पर दूसरी फैशन नितिन चौधरी जरा सावधान इस तरह रंग बिरंगे हो गए तो फिर नाटकों में मस्खरे का काम ही मिलेगा सर्कस में जोकर हो जाओगे और दिल्ली में बहुत तरह की मस्खरे इकट्ठे हैं जरा सावधान रहना जीवन को अगर जानना है तो किसी ऐसे व्यक्ति से संबंध जोड़ना होगा जिसने जाना है अगर दिया बुझा है तो किसी ऐसे दिए के पास आना होगा उससे जो जला है सन्यास का कुछ और अर्थ नहीं मेरे पास होने की घोषणा मेरे और तुम्हारे बीच कोई व्यवधान नहीं है इसकी घोषणा मेरे तुम्हारे बीच कोई तर्क नहीं है कोई शब्द नहीं है कोई विवाद नहीं है इसकी घोषणा और जिस दिन मैं देखूंगा कि तुम्हें गैरिक वस्त्रों की कोई जरूरत ना रही उस दिन मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा गैरिक वस्त्रों से भी कोई गैरिक वस्त्रों से थोड़ी सन्यास बंधा हुआ है लेकिन मुझे कोई ना कोई प्रतीक तो चुनना था और गैरक मैंने जान के चुना है जान के चुना है इसलिए कि गैरिक वस्त्र गलत आदमियों के हाथ में कोई पांच हजार साल से रहा है, उसको उनके हाथ से छुड़ाना यह प्यारा रंग जीवन के निषेध का प्रतीक बन गया और ये जीवन का रंग है यह वसंत का रंग है इसलिए इसका दूसरा नाम वासंती रंग है वसंत जब सारे फूल खिल जाते यह वसंत का रंग न मालूम कैसे गलत लोगों के हाथ में पड़ गया जो फूलों के दुश्मन जो कांटों को प्यार करते जो कांटों की सैया बिछा के उस पर सोते जो कांटों के लिए लालायत जो अपने को सताते हर तरह से जो अपने को परेशान करते हैं हर तरह से जो हिंसा से भरे हालांकि दूसरे की हिंसा करने में खतरा है क्योंकि दूसरा भी जवाब देगा वो अपनी ही हिंसा करते हैं। उसमें कोई जवाब भी नहीं कर सकता उसमें कोई रक्षा भी नहीं कर सकता ये आत्महिंसक लोगों का प्रतीक हो गया ये पाखंडियों का प्रतीक हो गया जो कहते कुछ करते कुछ इस प्यारे रंग को वसंत के रंग को उनके हाथ से छुड़ा लेना है इसलिए मैंने इस रंग को चुना अन्यथा मैं कोई भी रंग चुन सकता था कोई भी रंग घोषणा बन सकता था लेकिन इसके पीछे कारण है एक पुरानी परंपरा को पूरी तरह खंडित कर देना है और उस परंपरा के भीतर घुस के ही यह काम किया जा सकता है ये विस्फोट ये बम परंपरा के भीतर ही घुसकर रखा जा सकता है यह सड़ी गली जो धर्म की अब तक की व्यवस्था रही इसको भीतर से ही तोड़ देना है ताकि एक नए धर्म का आविर्भाव हो सके नई तरह की धार्मिकता का आविर्भाव हो सके इसलिए मैंने गैरिक को चुना है लेकिन जिस दिन मैं समझूंगा काम पूरा हो गया उस दिन कह दूंगा अब तुम्हारी मर्जी और तुम जरा सोचो नितिन चौधरी अगर मैं सतरंगे कपड़े चुन लेता कि सात तरह की पट्टियों वाले कपड़े पहनू तो भी तुम राजी ना होते तुम कहते कि और मखौल उड़ेगी लोग क्या कहेंगे कि तुम्हें क्या हो गया अभी तो इतना ही कहेंगे कि चलो सन्यासी हो गए फिर तो समझते कि बिल्कुल पागल हो गए मगर मैं ख्याल रखूंगा अगर कभी बदलाहट करने की मेरे इरादे हुए तो मुझे तुम्हारी बात जची बहुत रस भरी मालूम पड़ी सतरंग चुन लूंगा मगर जरा देर है अभी और तुम कहते हो क्या मैं बिना आपका सन्यासी हुए समय समय पर आपके दर्शन को आ सकता हूं सुनने को आ सकते हो मिलने को नहीं आ सकते क्योंकि मिलने की तो शर्त ही तुम पूरी नहीं कर रहे हो सुनने के लिए तो कोई अड़चन नहीं जब आना चाहो आओ लेकिन मिलना हो तो शर्त पूरी करनी पड़ेगी उसके लिए तो फिर झुकना होगा उसके लिए तो फिर मेरे साथ राजी होना होगा फिर मेरे साथ तालमेल बिठाना होगा मेरे छंद में गाना होगा मेरे नृत्य में सम्मिलित होना होगा तो ही संभव हो सकता है दर्शन दर्शन बड़ी बात है सुन लेने में तो क्या है दर्शन तो एक आत्मिक संस्पर्श है